विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं बातचीत करते हैं तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मेगा जी हैं जो एक अच्छे गायक भी हैं और यहाँ पर माउंट आबू में अपने परिवार के साथ आए हैं और तीन दिन का जो राजयोग शिविर है उसको अटेंड कर रहे हैं अभी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं उनसे कुछ बातें भी करेंगे और साथ साथ उनके जो बहुत ही अच्छे गीत हैं वो भी हम लोग आनंद उठाएंगे उन गीतों का भी तो आप सभी की तरफ से मेघा जी का बहुत बहुत स्वागत है है नमस्कार मैं मेघा आप लोगों के साथ आज फर्स्ट टाइम एफ पर आ, वैसे आ, मुझे बहुत शौक है सिंगिंग करने का आ, मैं आई हूँ इसीलिए कि आप लोगों को मेरी वॉइस पसंद आए तो मैं एक अपना पसंदीदा आपको गीत सुनाना चाहती हूँ जी लता जी का है ऐ मालिक तेरे बंदे हम है मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी की पर चले और बदी से टले ताकि हुए निकले दम ए मालिक तेरे दमिकंदे हम चलिए बहुत ही अच्छा जो है आपने गीत हम सभी को सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है तो आइयो मेगा जी आप अपने बारे में बताइए कहाँ रहते हैं क्या करते हैं Uh, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं हाउसवाइफ वाइफ हूँ मुझे सिंगिंग का शौक़ है और मैं दो तीन साल से सिंगिंग कर रही हूँ मैंने सीखा नहीं है कहीं पे पर <laughs> मैं टैलेंटेड हूँ अगर मुझे थोड़ा सा रास्ता मिले तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी और आप लोगों का साथ रहा तो <laughs> वैसे आपकी हॉबीज़ क्या क्या है मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है और बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है जी. मुझे हंसना भी बहुत अच्छा लगता है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपने पढ़ाई या फिर अपना जो जन्म स्थान है उसके बारे में बताइए दरअसल क्या है एक मिडिल फैमिली से हूँ मैं और हमारे जो मम्मी पापा हैं वो इतना नहीं पढ़े लिखे हुए हैं क्योंकि वो पहले की जनरेशन के थे और अब आज की जनरेशन में देखा जाए तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा महत्व रखती है तो हम इतना नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन मैंने बीए तक किया है तो वो कैसे किया है वो भी मैं कभी विस्तार पूर्वक आप लोगों से करूंगी बातें इस विषय में <laughs> <laughs> अभी शॉर्ट में मैं आपको बस इतना ही बताती हूँ कि मैंने सिर्फ बी किया है बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अपने हॉबीज़ को पूरा करते हैं जैसे आपको गाने का शौक़ है तो किस तरह से उसका प्रैक्टिस करते हैं कैसे याद रखते हैं गानों को आप मैंने एक ऐप यूज़ किया है स्टार मेकर तो उसमें मैं सिंगिंग करती हूँ मेरी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है उस ऐप में तो उसमें म्यूज़िक बचता है तो उसके साथ में गाती हूँ लता जी को फॉलो करती हूँ कई बार उनका गाना सुनती हूँ और उसको माइंड में रख के मैं गाती हूँ एक गाना याद करने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? एक गाना याद करने के लिए मुझे चार पांच बार सुनती तो मुझे याद हो जाता है हाँ जी बस। फिर इसको लिखते है क्या नहीं, मैं लिखती नहीं हूँ गुनगुनाती हूँ पहले फिर उसको गाती हूं। हुँ, हुँ। उसकी बस टचिंग देखती हूँ की वो क्या टचिंग है उस गाने में हुँ, हुँ। तो एक लता जी का गाना सुनाई अच्छा वाला शीशा हो या दिल हो शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है टूट जाता है टूट जाता, जाता है लब तक आते आते हाथों से साहिल छूट जाता है छूट जाता है छूट जाता है बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे बैठे थे किनारे पे मौजों के इशारे पे हम खेले तूफानों से इस दिल के अरमानों से हमको ये मालूम न था कोई सात नहीं देता माछी छोड़ जाता है साहिल छूटे जाता है <laughs> जी मेघा जी बहुत ही अच्छा आपने गीत सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है मैं चाहूँगा जैसे कि दिल्ली में कहाँ रहते हैं किस तरह का सराउंडिंग है आपका दिल्ली में आ, नरेला है छोटी सी कॉलोनी है एक आ, और ये भी कह लीजिए कि दिल्ली का लास्ट बॉर्डर पड़ता है हरियाणा और दिल्ली का लास्ट बॉर्डर अच्छा अच्छा हाँ जी तो, तो जैसे आपने कहा कि घूमने का आपको बहुत शौक है तो आपने कहाँ कहाँ घूमा है कुछ बताइए मैं नागपुर जा चुकी हूँ और मैं बहुत जगह जाकर उदयपुर मैंने घूम लिया नागपुर उदयपुर चंडीगढ़ हिसार हैदराबाद बहुत सी सिटियाँ हैं जो मैं घूम चुकी हूँ जी, जी. बहुत अच्छा लगता है मुझे घूमना <laughs> और वहाँ की जो लकैलिटी है सबसे पहले तो मैं उसको देखती हूँ उसको मद्देनज़र रखते हुए तब तो मुझे माउंट आबू में आई हूँ तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि यहाँ का, का कल्चर यहाँ के लोग यहाँ की सोसाइटी और यहाँ का एक आध्यात्मिक जो ज्ञान है बीके जी बीके का तो वो मुझे बहुत पसंद आया अच्छा, इसलिए अच्छा। मैं यहाँ खींची हूँ और मुझे <laughs> ए, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ही मैं अब सेटल हो जाऊँ <laughs> क्योंकि दिल्ली पोल्यूशन ज्यादा है तो उसको मैं छोड़ना चाह रही हूँ अच्छा जैसे आपने कहा की हैदराबाद नागपुर और भी बहुत सारे जगह पे आपने घुमा है तो उसमें जैसे की एक आध जगह के बारे में बताइए की आप उसमें क्या यूनिकनेस देखते हैं एक्चुअली uh, मैं घूमी हूँ इस विषय इस विषय में कि हमारे जो पालीवाल समाज है उस विषय से हम uh, मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं मैं सचिव हूँ अपने पालीवाल समाज की तो कुछ विषय होते हैं जो मुझे दिए गए हैं तो उनको मैं पूरा करती हूँ आ जाके बाकी जैसे कभी वहाँ पे घूमना होता है तो एक दिन का टूर मनाते हैं तो वहाँ पर घूमते हैं हम तो घूमने में जो जैसे हैदराबाद है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी हैं हैदराबाद में आ, मैंने चर्च देखा था एक बहुत ही अच्छा मुझे बहुत पसंद आया और उसमें जो एक शादी देखी थी उसमें शादी हुई थी एक जोड़े की तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रही थी वहाँ पे <laughs> जी जी जी चलिए मेघा जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जैसे कि आपने कहा बीए तक आपने पढ़ाई की है और पढ़ाई करते वक्त हम लोगों को जैसे कि इतिहास है या भूगोल है कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हमें याद रहती आती हैं कुछ चीज़ें हमें जो है वो कुछ लोगों की बातें जैसे फ्रीडम फाइटर्स हो या फिर लीडर्स हो या कहीं मोटिवेशन मिलता किताबों से हमें तो आपके जीवन में पढ़ाई के समय में आप किन आदर्श मानते थे और क्यों आदर्श तो मैं खुद ही रही हूं अपना क्योंकि मुझे किसी ने आगे नहीं बढ़ाया था मैं बताती हूँ जब मैं छोटी थी तो मैं गेम्स में थी तो हमारी टीचर थी तो मुझे उन्होंने इतना आगे बढ़ाया कि मैं नेशनल और रूलर और अपने ए, देश के लिए मैं खेली हूं टेबल टेनिस और वॉलीबॉल उसमें मैं फ़र्स्ट आती थी और मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट रखे थे लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने सर्टिफिकेट लेके जा रही थी तो मेरे सर्टिफिकेट कहीं गायब हो गए मुझे बहुत दुख हुआ मेरी सारी जमा पूंजी जो थी वो एक ही मिनट में चली गई मुझे बहुत अफसोस है इस बात का तो उसको ढूंढा नहीं आपने मैंने ढूंढा कोशिश भी की लेकिन उसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली हुँ, हुँ, आ, मुझे बहुत दुख होता है कि आज मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है बाकी बाहर के जो सर्टिफिकेट वो मैं निकलवा नहीं सकती अगर मेरे यहाँ के सर्टिफिकेट होते तो उनको तो एक टाइम में कर सकती थी लेकिन मेरी जमा पूंजी ही गायब हो गई तो मैं क्या कहूँ इस विषय में आपको बस इतना ही कहूँगी चलिए है ना नहीं <laughs> नहीं नहीं <laughs> किस्मत के आगे नहीं थकेंगे मुझे बहुत आगे चलना है मैं जानती हूँ अभी मैं नई हूँ मुझे बातें करनी नहीं आती है पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे बढ़ूँ और उस लेवल तक पहुँचूँ जो आप चाहते हो मुझसे उम्मीद करते हो <laughs> मैं मेहनत करूंगी नमस्कार विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं मेगा जी के साथ में और उनको गाने का बहुत शौक़ है खेलने का भी बहुत शौक़ रहा उनको और स्कूल टाइम में उन्होंने काफ़ी खेल खेले अनफॉर्चुनेटली उनके जीवन में एक बड़ा मुश्किलें आ गई कि उनके जो बाहर जो उन्होंने खेल खेले थे उसके जो सर्टिफिकेट्स थे वो सारे गुम हो गए और उन्होंने काफ़ी कोशिश की ढूंढने की लेकिन नहीं मिल पाए आ, कोई बात नहीं जीवन में ऐसे कई घटनाएं आती हैं जाती हैं हमारे जीवन में लेकिन हमें अपना प्रयास जो है छोड़ना नहीं चाहिए तो आई आगे बढ़ते हुए मेगा जी एक और गीत में जो आपको दूसरों को मोटिवेशन जिसमें मिलता है एक उत्साह मिलता है गीत को सुनकर तो ऐसा कोई मोटिवेशन वाला गीत हमारे सभी श्रोताओं को सुनाइए मैं एक शिव का गाना सुनाती हूँ आप लोगों को जो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से उसमें कुछ डाला है तो आप इसे थोड़ा सुनिएगा इसकी धुन है अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का जा पे ना रि तू ने ओम नाम का जाप जापिना किया रे तूने ओम नाम का करुना निधान प्यारी सुख धाम का जाप जापिना किया रे तूने ओम नाम का करुणा निधान प्यारे सुख धाम का जाप जापिना किया रे जिंदगी में कोई शुभ कर्म ना किया कर्म ना किया रे तूने धर्म ना किया जिंदगी में कोई शुभ कर्म ना किया कर्म ना किया रे तूने धर्म ना किया बोल तेरा तन तेरे किसे काम का बोल तेरा तन तेरे किसे काम का करु ना निधान प्यारे सुख धाम का जापिना क्यारी तूने ओम नाम का जिस तन्य को तू सजाने में लगा अपने ही आपको रिझाने में लगा जिस तन को तू सजाने में लगा अपने ही आपको रिझाने में लगा बोल तेरा तन कुछ ना बनेगा तेरे गोरे चमका कुछ ना बनेगा तेरे गोरे चाम का करुणा निधान धान प्यारे सुख धाम का जापना किया आ, कुछ ऐसे हैं कि हम लोग क्या करते हैं अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं और कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारा आने वाला टाइम कैसा होगा तो हम कभी भगवान का दो घड़ी नाम ले उनको भी याद करें जो हमारे थोड़े से कष्ट हैं दुख हैं थोड़े से तो उसको भी भगवान समेटता है और आपको शक्ति देता है आगे बढ़ने की तो इसी विषय से मैंने ये अपना थोड़ा सा इसमें कुछ डाला था और मैंने ये लिखा था थोड़ा सा गीत आ, अगर आपको पसंद आया हो तो शुक्रिया <laughs> जी बात ही खूबसूरत गीता आपने सुनाया और बात ही आपने प्रेजेंट किया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं शुरत, को जरूर पसंद आया हो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा मुश्किल दौर आता है और उसके बाद भी हम लोग कभी कभी अपने आप को जो है परिवर्तन या बदलाव नहीं करते हैं तो ऐसे में हमारे जीवन में जो है वही मुश्किलें चलती रहती हैं लेकिन अगर हम समय देखते हुए कुछ चीज़ों को बदलते हैं निश्चित तौर पे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है बस बदलने की हमारी अंदर से प्रक्रिया छोटी छोटी आदतों से शुरू हो धीरे धीरे हम एक बड़े बदलाव की तरफ जाते हैं जैसे अभी मेगा जी जो है गाने का प्रैक्टिस जो है करती रह रही है और कुछ गाने अपलोड्स किए हैं उन्होंने ऐप पर भी और अभी भी कुछ नई चीज़ें करने की उनकी एक कोशिश है तो इसी तरह हमारी कोशिश करने वालों की आर नहीं होती ऐसा कहा जाता है तो धीरे धीरे हम जितना कोशिश करते हैं उतने ही हम सफलता के नज़दीक पहुँचते हैं तो चलिए बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको मंगल कामनाएं हमारी और से और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह नए नए गीत गाते रहें और इसमें और चीज़ें जो है लोगों तक पहुंचते रहें शुक्रिया <laughs> जी जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं को एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी हिम्मत ना हारे मेरी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ आई हैं मैं बहुत टूट चुकी थी एक बार ऐसा लम्हा आया था कि मैंने सोचा था कि अब जिंदगी से हार हार हो गई है मेरी और मुझे जीना नहीं चाहिए लेकिन कोई था जो मुझे अंदर से जीवित कर रहा था आ, मेरी आत्मा कह लो कि मुझे बार बार कह रही थी नहीं तुम्हें तो उठना है आगे बढ़ना है तो मैं अपनी आत्मा की सुनती हूं तो मैं आप सभी से कहती हूं कि आप कभी हारें ना क्योंकि हार से कुछ नहीं होता आगे बढ़ने से होता है जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे सब होंगे और जब आपके पीछे सब होंगे और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि आज मैं कितनी आगे पहुंच गई कि मेरे पीछे सब हैं लेकिन जब आप हार के थक के बैठ जाते हो तो कोई नहीं होता तुम्हारे पीछे इसीलिए मैं कहती हूँ कि हिम्मत कभी नहीं हारो आगे बढ़ते रहो <laughs> चलिए मेगा जी बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह से अपने अनुभव के साथ लोगों को जोड़ते हैं और कुछ नया करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें जो है आ, सफलता मिलती है हमें कोशिश करती रहनी चाहिए कोशिश कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए hmm. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम चलिए श्रोताओं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो